नमस्कार स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी फैल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग बात करेंगे करियर इन कंप्यूटर साइंस में जी हाँ करियर इन कंप्यूटर साइंस की बात अगर हम लोग करें तो कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा विकल्प है जहाँ पर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन सारी चीज़ों से जुड़ते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वेब डेवलपिंग डेटा साइंटिस्ट साइबर सुरक्षा विश्लेषक एआई मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग यूआईई, यूएक्स डिज़ाइनर और आईटी टी कंसल्टेंट जैसे बहुत सारे विकल्प इसमें कंप्यूटर साइंस में आते हैं आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से लेकर डेटा अनालसिस सुरक्षा और नए ए आधारित सिस्टम के निर्माण तक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। तो इसका मुख्य विकल्प जैसे करियर की बात करूं मैं सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर डेटा साइंटिस्ट साइबर सुरक्षा विश्लेषक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ए और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग यू आई डिज़ाइनर आई टी गेम डेवलपर डेक्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क इंजीनियरिंग ये सारे विकल्प इसमें आते हैं कंप्यूटर साइंस में तो साथियों कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे विकल्प हैं और आज के समय में इसका प्रचलन है और हर व्यक्ति जो है इस फील्ड में आगे बढ़कर काम करना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करने के लिए इसको ठीक से समझें पढ़ें और आगे बढ़ें और ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और विकल्प है करियर का जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है तो आइए इसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे कुछ ही पलों में अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा सके संते रहो मुस्कते रहो में मीठी मुरली के तान में मीठी मुरली के तान में मन झूमे बाबा तेरे प्यार में तेरी याद में मीठी मुरली के Let me. जो पल गुजरे यादों में तेरे ज्योति जगाती है मन में मेरे जो पल गुजरे यादों में तेरे जो जगाती है मन में मेरे मेरे जीवन सजा में मन झुमे बाबा तेरे प्यार में तेरी याद में मीठी मुरली के तान में मीठी मुरली के तान में मन झुमे बाबा तेरे प्यार में नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन में और आज हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इस करियर के बारे में तो चलिए सबसे पहला जो इसका एक पार्ट आता है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में या वेब डेवलपर के रूप में तो आइए इसमें बात करते हैं इसकी गहराई से जानने की कोशिश करते हैं ये है क्या चीज़ वेब डेवलपर वेबसाइट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाते हैं वेब डेवलपर मुख्य रूप से वेबसाइटों के लिए HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट जैसे तकनीकों का प्रयोग करके कोड लिखते हैं जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपर की भूमिका अधिक व्यापक होती है और वे ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर जटिल एप्लीकेशन तक किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं अच्छा अगर बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपर की तो वे ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप एप्लीकेशन मोबाइल ऐप या जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने पर काम करते हैं उनकी भूमिका में समस्या समाधान और उचित स्तरीय इंजीनियरिंग कार्य शामिल होते हैं दूसरी ओर देखा जाए तो वेब डेवलपर ये विशेष रूप से वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे कि वे HTML, CSS और JavaScript स्क्रिप्ट जैसे भाषाओं का प्रयोग करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर भी होते हैं इसमें वेबसाइट के उपकरणों इंटरफेस (UI) और ग्राहक के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है उस पर काम करते हैं और एक साइड होता है बैक एंड डेवलपर जो सर्वर साइट लॉजिक डेटाबेस और सुरक्षा पर काम करते हैं जिसमें वेबसाइट को कार्य मिलती है तीसरा एक विकल्प होता है यहाँ पर फुल स्टॉक डेवलपर ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर काम करते हैं जिसमें ये दोनों तरह के विकल्पों पर अच्छी तरह से अपनी पकड़ रखते हैं और यहाँ पर एक और बात आता है समस्या और समाधान दोनों भूमिकाओं के लिए मजबूत समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है रख रक, वे बनाए गए सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों के निरंतर रखरखाव परीक्षण और डिबिंग के लिए जिम्मेवार होते हैं तीसरा सहयोग टीम में काम करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं निरंतर सीखना इसका एक विकल्प है डिजिटल परिदृश्य में बदलाव के कारण उन्हें लगातार कई तकनीकों और भाषाओं की सीखने की आवश्यकता होती है जो वेब डेवलपर को या सॉफ्टवेयर डेवलपर को करना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपको आइए आगे बढ़ते हुए एक और विकल्प के बारे में बातें करते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कुराते रहो भगवान वन हमारे बनाया दिल से लगाया इस दुनिया में जीना सिखाया इस दुनिया में जीना सिखाया धन्य हुए हम को। धन्य हुए बात करें उनको अपना भाग कर संवार आए वतन से भगवान सिखाया हर मुश्किल में हसना सिखा से भर के हमको वरदानों से भर के हमको देवों से भी ऊंचा बनाया देवों से भी ऊंचा बनाया दुनिया बदल दी जो थी हमारी कार में करके उजियारे।, कर उजियारे आए वतन से भगवन हमारे हर दिल बाबा कह के पुकारे हर दिल बाबा कह के पुकारे रोज हमें वो मुरली सुनाए रोज हमें वो मुरली सुनाए मीठे नए से हमको निहारे मीठे नए से हमको निहारे आए बतन से नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में अभी हम लोग जैसे कंप्यूटर साइंस इस करियर के बारे में बातें कर रहे हैं तो इसमें एक और ऑप्शन आता है विकल्प वो है डेटा डेटा साइंटिस्ट तो एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जो बड़े डेटा सेट से मूल्यांकन जानकारी निकालने के लिए डेटा को इकट्ठा करता है उसका विश्लेषण करता है और उसकी व्याख्या करता है वे गणित संख्या की और प्रोग्रामिंग कौशल का उपयोग करके व्यवसायिक समस्याओं को हल करने और बेहतर निर्माण लेने में, बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं जैसे कि रुझानों की पहचान करना अल्गोरिदम में सुधार करना और भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी भी करना है जैसे हम लोग देखें तो डेटा एकत्रित एक और साफ करते हैं वे डेटाबेस से सही डेटा निकालते हैं और उसे विश्लेषण के लिए तैयार करते हैं मॉडल बनाते हैं वे मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग करते हैं ताकि पैटर्न और भविष्यवाणियों की बातें की जा सकें इसके साथ विश्लेषण और व्याख्या करते हैं वे डाटा में छुपी हुई अंतरदृष्टि को समझते हैं और व्यावसायिक निर्णयों के लिए निष्कर्ष भी निकालते हैं परिणाम संप्रेक्षित करते हैं वे हितधारकों को डेटा विजुअल एप्लीकेशन तकनीकों का उपयोग करके निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से समझा हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए आवश्यक कौशल्य की अगर मैं बात करूं तो तकनीकी कौशल्य प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे पाइथन आर संख्या की और मशीन लर्निंग बहुत जरूरी है सॉफ्ट स्किल की बात करें तो महत्वपूर्ण सोच समस्या समाधान संचार और रचनात्मक ये चीज़ें भी उनके लिए बहुत काम आती हैं तो डेटा वैज्ञानिकों को विशेष वित्तीय विपन स्वास्थ्य सेवा खुदरा और कई अन्य उद्योगों में काम मिलता है जो वहाँ पर अच्छी सैलरी उनको मिलती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और विभाग जिसमें एक और करियर विकल्प है जैसे कि डेटा साइंटिस्ट है उसके बाद आता है साइबर सुरक्षा विश्लेषण ये भी कंप्यूटर साइंस के ही एक भाग है और साइबर सुरक्षा विश्लेषक कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क और डेटा को साइबर हमलों और डिजिटल ख़तरों से बचाने के लिए ज़िम्मेवार होते हैं वे सुरक्षा उल्लंघन के लिए सिस्टम को निगरानी करते हैं कमजोरियों का पता लगाते हैं खतरों की पहचान करते हैं और हमलों को रोकने और प्रक्रिया देने के लिए रणनीति विकसित करते हैं इस भूमिका में फायरवॉल और एप्लीकेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने में भी इनकी विशेषता होती है अगर आप देखेंगे सुरक्षा की निगरानी की बात करें तो साइबर हमलों से बचाव के लिए नेटवर्क और सिस्टम की लगातार देखरेख और निगरानी करना खतरों की पहचान करना संभावित कमजोरियाँ और खतरों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना है तीसरी बात आती है सुरक्षा रणनीतियां बनाना संगठन के डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के लिए निवारण उपायों और रणनीतियों का विकास और कार्य करना घटनाओं पर आधारित प्रक्रिया को जानना सुरक्षा उल्लंघनों का साइबर हमलों की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जांच करना और समाधान प्राप्त करना है रिपोर्टिंग की बात करें तो यहां घटनाओं और सुरक्षाओं की स्थिति के बारे में विशेष रिपोर्ट तैयार करना और हितधारकों को सूचित करना है का उपयोग करना फायरवॉल और एप्लीकेशन जैसे विभिन्न उपकरणों और प्रौद्योगिकों का उपयोग करना है इस क्षेत्र में करियर कैसे बनाएं अगर आप सोच रहे हैं तो शिक्षा आपकी होनी चाहिए इसमें कंप्यूटर साइंस ले लें साइबर सुरक्षा में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करें तो आप इस विभाग के दक्षता को प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न उद्योग मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से भी आपको काफ़ी काम मिलता है मध्बूत विश्लेषक और संचार कौशल विकास करें जिसके बारे में आपको खुद को काम करना है ठीक है तो ये एक और विकल्प है साइबर सुरक्षा विश्लेषण जो कंप्यूटर साइंस में ही आता है तो आइए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक और फिर बात करते इसके बारे में आगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो Ooh, see. नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन कार्यक्रम में और बातें कर रहे थे हम लोग कंप्यूटर साइंस के विकल्पों के बारे में जानकारी आपको दे रहे थे अच्छा कंप्यूटर साइंस में एक और पार्ट आता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के समय में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कहते हैं उसे तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है वर्कआउट कर रहा है और आज के समय में बहुत करंट जिसको कहते हैं टॉपिक है, है जहाँ पर लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रहा है तो ये अगर बात करें तो आर्टिफिशियल लर्निंग और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें तो इंजीनियर ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने सीखने और काम करने में सक्षम बनाती हैं ए इंजीनियरिंग व्यापक ए सिस्टम बनाते हैं जबकि एमएल इंजीनियरिंग विशेष रूप से डेटा से सीखने और पूर्व अनुमान लगाने के लिए एआई सिस्टम के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं अगर शॉर्ट में कहें तो एआई एक बड़ा क्षेत्र है और एमएल इसका एक उप क्षेत्र है और दोनों इंजीनियरों का लक्ष्य मशीनों को स्मार्ट और स्वचलित बनाना है तो इसको अगर हम लोग देखें इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसा सिस्टम बनाना जो मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल कर सके और जैसे कि सोचना निर्णय लेना और समस्याओं को हल करना दूसरा कार्य मशीन लर्निंग टेक्निक्स और अन्य तकनीकों को मिलाकर संपूर्ण ए सिस्टम बनाना उदाहरण के तौर पर टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें जो सड़क पर निर्णय लेती हैं और स्वचलित है कमांड के आधार दूसरा एमएल की बात करें तो मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीनों को डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां करने की क्षमता प्रदान करना ताकि वे समय के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकें अल्गोरिदम बनाना और उनका उपयोग एआई सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए करना है और यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम जो आपको आपके देखे गए वीडियो के आधार पर सुझाव देता है तो ये भी एक ए आई या मशीन लर्निंग का ही पार्ट है तो इस तरह के ये जो चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और जिसको आप आए दिन नए नए चीज़ें नए नए सॉफ्टवेयर जो एआई के टूल्स हैं वो मोबाइल में बच्चे और बड़े यूज़ कर रहे हैं तो इसी का एक नतीजा चार जीपीटी भी है और बहुत सारे इसके विकल्प हैं तो आई आगे बढ़ते हुए इसमें एक और भाग आता है कंप्यूटर साइंस में क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वो आईटी पेशेवर होते हैं जो क्लाउड आधारित इंटर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं उसका प्रबंधन करते हैं और रखरखाव रक करते हैं वे व्यवसायों को खुशल सुरक्षित और स्टेबल क्लाउड समाधान प्रदान करने में मदद करते हैं जिसमें क्लाउड और उस पर माइग्रेशन प्रदर्शन और लागत का अनुकूल और समस्याओं का निवारण इसमें शामिल है इस क्षेत्र में आर्किटेक्चरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स जैसे कई विशेषताएं बनी हुई हैं यहाँ पर आते हैं कुछ चीज़ें जैसे कि डिज़ाइन और कार्य व्यवसाय व्यवसायकों को समझाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए क्लाउड समाधानों को डिज़ाइन करते हैं। फिर इसके बाद आता है मैनेजमेंट और रखरखाव, रक प्रबंधन और रखरखाव, रक क्लाउड संसाधनों का प्रबंधन करना निगरानी करना और उसको देखरेख करके ठीक से प्रभावी ढंग से हमेशा उसको उसके का उसके द्वारा काम लेना समस्या नि, निवारण की बात करें तो ये भी एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर आने वाले समस्याओं को हल करते हैं और डेटा की सुरक्षा सुरक्षित करते हैं और क्लाउड प्रदर्शन को और अच्छी तरह से अनुकूल बनाते हैं और आखिरी में इसमें ऑटोमेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाउड संसाधनों के प्रबंधन और स्वचलित करने के लिए डी डी ई वी ओ पी एस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड जैसी पद्धतियों को का उपयोग करके ऑटोमेशन मोड पे चीज़ें होने लगती है क्लाउड आर्किटेक्ट क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर क्लाउड स्पोर्ट इंजीनियर और शिक्षा ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आते हैं अगर इसको आपको करना है कंप्यूटर साइंस का ये एक भाग में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो यहाँ पर आपको अपना जो है अक्सर आईटी क्षेत्र में कुछ विशेष प्रमाण पत्रों के माध्यम से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं या आप प्रॉपर डिग्री लेकर भी इस पर अच्छा काम कर सकते हैं तो ये थी कुछ ख़ास बातें कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई अलग अलग विभागों के बारे में इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मोटे तौर पे आपको मिल जाएंगे लेकिन जो ख़ास चीज़ें थी वो मैंने आपको जानकारी दी हैं फिर भी कभी इस पर और एक एपिसोड जरूर बनाएंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक <laughs> खुश नसीब है आ, आ, आ, आ, आ, हम खुश नसीब हैं हमें जिंदगी जीना गया पतझड़ हो या बसंत हो आ गया मेरे दिल में जमा मंगे उत्सव हर पल मनाया है मनाया है इस मन के मंदिर में बाबा खुशियां हर पल मनाया है तेरी याद की छत्र छाया में तो से भी प्यार है तेरे खातिर जग पर बाबा अब ये जानिसार है परोपकार की राह में बाबा हम सफर तुम्हें बनाया है परोपकार की राह में बाबा हम सफर तुम्हें बनाया है इस मन के मंदिर में बाबा खुशियां हर पल मनाया है तेरी याद की छत्र छाया में आत्मदीप जलाया है तेरी याद की छत्र छाया में आत्मदीप जलाया है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 करियर इन कंप्यूटर साइंस इस विषय के लेकर हमने काफ़ी बातें की और यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें हैं और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था वो था वीडियो गेम बनाना गेम डेवलपर जिनको कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा जो है विकल्प है आज के समय में क्योंकि आप देखते हैं बच्चे वीडियो गेम बहुत खेलते हैं और कंप्यूटर हो मोबाइल हो किसी न किसी तरह से लैपटॉप हो उसमें वो गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं तो ये भी एक भाग आता है जहाँ पर आप गेम डेवलपर वीडियो गेम बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग और गेम के सभी घटनाओं को एक साथ शामिल करते हैं वे गेम डिज़ाइन के विचारकों को कोड और अन्य तकनीकों का उपयोग करके एक खेलने योग्य गेम में बदलते हैं इसके लिए गेम इंजिन का उपयोग किया जाता है C++ या C जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान आपको है तो आप इन्हें अच्छा कर सकते हैं तो गेम बनाना वे गेम के विजुअल और मैकनिक्स को कोड करके वास्तविकता में लाते हैं दूसरा वे डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान तकनीकी चुनौतियों का समाधान करते हैं और वे डिज़ाइनरों कलाकारों और परीक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि गेम बनाना और उसे यूज़ करना ये एक समूह का काम है वे गेम के नियम पात्रों की हरकतों और अन्य यांत्रिकों को प्रोग्राम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है गेम डेवलपर कौशल है जिसको जितना अच्छी तरह से आप सीखेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे और आप उतना अच्छा कमा पाएंगे तो साथियों कंप्यूटर साइंस में बस इतना ही आज के लिए और मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ों को जानना चाहते करना चाहते हैं या रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा विकल्प है जिससे आप अपने करियर को नई ऊँचाइयाँ दे सकते हैं तो चलिए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलते एक नए करियर ऑप्शन कार्यक्रम में तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते हमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो छत्र छाया में आत्मदीप